शुक्लाम ब्रह्म विचार अनुसार भी इतने भी अभी तक नहीं हुआ एक मंगलाचरण में दो चारे अनुसार है उसका उपचार होना चाहिए सुनाई पड़े नहीं लघु सिद्धांत अवदी हो गया <laughs> बोलो फिर शुक्लामर नहीं नहीं वा ब्या पे नीम नीम ऐसे करके थोड़ा नी लंबा करो फिर उस बंद करके ब्यापे नीम ऐसे उनको बंद करके करो तो पता चले गया और अपने अंदर रहेगा अपने आप सोच लिया दूसरे को भी आप ही नहीं शुक्ला ब्रह्म आप दो चार पांच कोई बोलेंगे तो भी ठीक हो जाएगा कोई नहीं बोलेगे तो बुद्धि <laughs> बुद्धिप्रदा शारदा बुद्धि प्रदा, <सार> <laughs> प्रदा बदब्रज अनंत से अच्छा हो गया था लूंग ब्रज धातु हो गया था पूरा कट्टे वर्षा वर्ण वो धातु है कट्टे में एक आ रही संजय किस उधर लंबा नहीं कर इधर पास में बैठने से पता चलता है कोई बोलता नहीं बोलता <coughs> इधर कौन पीछे चिप कर बैठा हाँ थोड़ा ऐसे बोल हाँ ईद संज्ञा होने पर कैसे तो लगेगा कैसा तो धातु तिप सब हो जाएगा किसूते सब होगा मोहन क्या हम्म hmm, ठीक है करतरी कर है क्या सुथरा है हम्म गुणा के उत्तर से होगा ये उत्तर है किस उत्तर से गुणा होगा बोलो ठीक से क्या बोलना नहीं हुआ नहीं हुआ है नहीं, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा है? क्या बोलो बोलो नहीं हाँ नहीं होगा क्यों नहीं होगा ये कितने सार्वजतः तो अध्यात्म सूत्र तो बोलते हैं आप क्यों नहीं होगा कारण क्या है ये बोलो में एक नहीं उपधा में एक लगता तो सार्वजार आध्यात् तो सूत्र लगता पथ लाइन वाले कोई उत्तर दो सार्वजार आध्यात्व तो लगे नहीं लगेगा क्यों नहीं लगेगा तो अंग नहीं हाँ ई गंत चाहिए उपधा में एक किसके लिए चाहिए तो किसके लिए चाहिए होगा तो क्यों कर दो किसके लिए चाहिए उपधा में एक है उनसे क्या होगा हाँ फुगंत लघु पद से लगाने के लिए उपधा में एक है यहाँ उपदा है अरे पता है या नहीं हाँ तो हमें उपताते क्यों उपता है हाँ हाँ करो है उपदा में एक नहीं है इसलिए साढ़े सत्युगो लगेगा या फुगंत लग उपदा से लगेगा नहीं नहीं तो गुणा कैसे होगा ऐ नहीं होगा कटौती बन जाएगा गुणा नहीं होगा क्या रो बनेगा कटौती बोलो कटामी में दीर्घ कैसे हो गया अतुलित अतु दीर्घ यही हम्म लीट लकार में धातु तो क्या है दी तो किस सूत्र से होगा जैसे बोलो लिट्टी धातु रनभ्यास्य पूर्व क्या भ्यास होगा किस सूत्र से अने नहीं पूर्वाभ्यास आगे कैसे तला गया हाँ हलाशेष हो क्या रहेगा अभ्यास में क रहेगा आगे कैसे तले गया चूहो को क्या सो कुछ चूहु क कहो जाएगा च आगे कैसे तला गया अत उपधाया क्या क्या बनेगा चका आगे अतु में चकु ना चक चक है ना हाँ बोलो चक टतु आगे च्टाण। आगे चकट इत से कौन आर्धातु कौन है यहाँ कौन है हैं कौन आर्धातु है फलादी मैं पूछता हूँ कौन आधातु है अब क्या होता है ना कौन आर्धातु है थल हो बोलो थल धातु क्यों बोलते हो थल धातु नहीं है ना थल आर्धातु कौन है बलादी कौन है ईट किसको होगा किससे होगा क्या रूप बनेगा चकटी थ आगे क्या बनेगा चकट अगे चकट आगे क्या बनेगा अतुल बोल। बोलो परमान चकट या चका क्या बनेगा चकट दो बने गया हाँ सब दोनों में एक ही मिलते हो चकाट चकट दो बनेगा दो क्यों दो क्यों विकल्प से नित्य करेगा नित्य करने से क्या सोच तो लगेगा नित्य करने से अत बुधा नित्य नहीं होगा तो अत बुधा है चकाट चकट आगे क्या बनेगा ये होगा कितने स्थान में इट हुआ बोलो इट कितने हुआ? हुआ हुआ तीन तीन में तीन अन्य स्था। uh -huh. स्थान में, hmm, में क्यों जियो? नहीं हुआ आज रात तो नहीं क्यों नहीं हुआ बराती नहीं बोलो सो बोलो चौका लोट लगा रहे बोलो दूसरा दूसरा लाइन ये सर ये लाइन पूरा बोलेंगे एक दौड़ का नहीं बोलो कटिता लेट लगा रहा बोलो लेट लोट बोलो उत्तम को से कोसेने क्या बना टॉम या टम अतुदीर्घ तो है नहीं क्यों क्या यही परवीन ठीक अतु दीर्घ वह मामी दीर्घ होगा आए हैं कहन बोलो फिर सब बोलो अक हाँ बीदली बोल बोलो, बोलो सब से लेंगे लूंग लकार होगा किस सूत्र से चिले लूंगी चिले है सीच कोई टे होगा क्या सूत्र क्या आदत धातु तो कस्य क्या है आठ धातु का नहीं क्या है हाँ आगे तकार बीट होगा किस सूत्र से अस्तित्व प्रोति आगे कट धातु के आकार को ये सूत्र है हिमियंत क्षण सस जागरणी स्वेदिताम इसके वृद्धि प्राप्त है हलंत तो है ना हलंत तो है हलंत तो उनसे वृद्धि के सूत्र से प्राप्त है ये निश्चित करता है हिमयांत ह म और अंत में हो म अंत में हो य अंत में हो इसमें हत है मंत यांत है तीनों नहीं हिमयांत होते तो सूत्र लगेगा क्षण धातु में लग जाएगा स्वस्थ जागृत धातु जागृ धातु है नी नी नी है अरु स्वी आगे ए दिताम है एत ईत जिसका होगा गया उसको क्या कहेंगे ये कॉट्य धातु ए है क्या ए। तो में आ जाने से यहाँ वृद्धि निषेध हो जाएगा हमयांत्य क्षणादेत स्वेतेर्दित वृद्धिर्नेरादो शिचि समयांत में हमें अकार उसे आने के लिए हकारात मकारांत यकारात हो क्षण आदे रे क्षण आदि कण से क्षण ससगि आगे नियंत शे टूस्वी गति बुद्धि धातु हुई और यदि तस्वुदि न ईडादी ईडा दूषि पर होते तो बुद्धि निषेध हो गया बुद्धि निषेधे क्यारू बनेगा अकट लगेगा कहाँ लगेगा और रू क्या रू बनेगा हाँ दो स्थान में लगेगा इट इटी बाकी स्थान में इट इट लगेगा और कहीं ईट आगम होगा किस सूत्र से अस्थिश सूत्र से ईट आगम कहाँ होगा उसको छोड़कर अब कहाँ नहीं बोलो अकटित लिंग कार क्या माने लिंग अकटिसत बोलो अकटिश्यत कितने स्थान में बिसर गए कहाँ अकटिश्य हाँ लिंग लकार हो गया आगे है गुप्पुरक्षण धातु है गुप्प में उ कार इति इत के उपदेश से जमुनाशिक क्या रहेगा गुप्त गुप्पू धूप बिछी पणिपनीभ्य आय गुप्पु धूप बिछी पणिपनी कितने ता इनसे आय होगा एभ्य आय प्रत्यय सवार आय एक प्रत्यय होगा गुपु से आगे आय आ जाएगा किंतु अर्थ कुछ विशेष नहीं वही अर्थ है जो गुप धातु का अर्थ है उसे आय करेंगे तो वही अर्थ रहेगा स्वार्थ में कोई निमित्त तो नहीं हो जाएगा आय गुप अगर आय आय है प्रत्यय धातु अधिकार में ही तीन स्थिति के अंदर है आय धातु संज्ञा हो जाएगी क्या संज्ञा होगी अर्ध धातु संज्ञा होने से ये पुगंध है है? नहीं, नहीं। प्रश्न है लघुपत पुगंत या नहींगंत नहीं पुकुक नहीं कहते पु का आगम जिसमें आकम नहीं हुआ उपथा इसमें है उपधा कौन है वो लघु है गुरु है लघु संज्ञा किस से लघु लघुपद धातु है लघु पद कौन है गुप्त में लघु पद कौन है बताओ गु या उ हुँ? गु का लघुपद कौन है गुपुरा गुप धातु गुप लघुपद उपधा उहे लघु हे लघुपद का लघुवी उपधा यश्य जिस धातु की उपधा लघु हो ओ धातु ही अलघुपद है गुप धातु लघुपद गुण हो जाएगा किस ते गुणवन से क्या बनेगा गोप अगर आयो गो पायो बन गया गोप आय तो बन गया धातु क्या था गोप धातु संज्ञा किस सूत्र से गुण। क्या है पुस्तक देखकर नहीं बोलना किस सूत्र से धातु संज्ञा क्या भो धातु वो धातु संज्ञा है कौन धातु ये अभी अभी क्या है गोपाया आ गया इसके आगे तीप सब होगा तीप आएगा गोपाए धातु होता आएगा धातु से लौट आता है ना गुप तो धातु था उससे तो लौट आ सकता था बीच में आय प्रत्यय हो गया आय प्रत्यय तीप आने के बाद आय हो क्या पहले आये हो गया अब ये धातु हो तो आगे प्रत्येक आएगा इसलिए धातु संज्ञा करने के लिए किसको गोपाया कि धातु संज्ञा करने के लिए धातवः धातवः सनाद्य धात सनादय कमेरिगंता प्रत्यय ते धातु संज्ञा धातुत्वालय <coughs> सनाध्यंता सन आदि ये शांत थे सनादय जिनके आदि में सन हो उनको क्या कहेंगे सनादि सनाद्यंता आदि और अंत साथनाध्यंत सहन आदि में हो तो उसको क्या कहेंगे सनाधि और सनादि अंत में हो तो सनादा था? सनादि में से सन देखो टीका में सन श्लोकेम्यस्क्यसाचारकथा यी चेत द्वादी सनादय दादस अमी सनादे सनादेय बार है सनादी देखो ये प्रत्ये सन क्य क्यं क्यस आगे आचार्य क्वीब अथ के अथ आचार्य क्वीब में हल क्विब निज और यंग निजु तथा यज्ञ और आय यज्ञ आय यंग इंग च ये बार है सनादि ये ये बार को क्या कहेंगे सन आदि में है इसे सनादि हो गया ये सनादि जिसके अंत में हो एक साथ मिलकर सब अंत में नहीं रहेगा अज कितने हैं वो कितने अज है राम शब्द आजादी है राम शब्द आजादी है क्या अजंते, अजंते, अंत में अच हे कितने अचे तो एक को भी अच कहा आ जाएगा अभी अच नहीं कि नौ वरना एक साथ रहेंगे इसी प्रकार यहाँ सनादि अंत में रहेगी कहीं एक साथ ये बारह मिलकर के अंत में नहीं मिलेंगे उसमें से कोई एक रह गया तो भी सनादि अंत तक आ जाएगा सनादि जितने में इतने प्रत्यय में से कोई एक प्रत्य अंत में हो तो, तो सनाधि अंत हो जाएगा तो उसकी धातु संज्ञा किस सूत्र से होगी अभी गोपाय में अंत में क्या है आयो सनादि में आता है क्या कितने नंबर उसका बताओ तो बारहवीं कितने है दसवा आयो आय तो धातु संज्ञा हो जाएगी गोपाय की गोपाय की धातु संज्ञा किस सूत्र से धातु संज्ञा हो जाने पर लट लट आएगा कि सूत्र से देखो धातु तो आ दे हो धातु संज्ञा नहीं करेगी तो लट नहीं आ सकता है तीप आ जाएगा प्रथम पुरक्षा क्वेश्चन तीप करते पहुँच जाएगा करतर साफने के बाद रूप बन जाएगा और क्या बाकी है गुण है गुप्प धातु से आए होने के बाद पुगंध गुण हुआ था ना नहीं, गुण। नहीं। गुण। गुण। गुण। गुण� हुआ था ना गोपाय तो बने गया और क्या गुण होगा गया कि सूत्र से अतः बताया गुण करेगा गुण करेगा क्या तो गुण हो गया क्या हाँ गोपाय अदंत है आय अदंत है आगे सप है यह में अ है सप का दोनों अक सवन दीर्घ से दीर्घ होना था किंतु उसके बाद करेगा अतो गुणे है पररूप हो जाएगा तो क्या रूप बनेगा गोपायति गोपाईती गुण किस होगा क्यारू बनेगा बोलो गोपायति गोपायता गोपायता बोर साहब गोपाती बने गया आया दया के वा। आया दया के वा। आया आया आया के आर्धधाके आय आदि आय आदि कितने हैं आय इंग आर्धधातुके आर्धधातुक विवक्षायादय वा स्यु की विवक्षा विकल्प हो तो से होंगे लीट लकार में लीट के आर्ध धातु के सूत्र से होती है अभी लीट लकार करने के लिए जाएंगे आर्ध धातु की विवक्षा है लूट लकार में आर्ध धातु के या सार्वधातु के लूट लकार में तीप जी होता है वो सार्वधातु के अर्धातु के तो आर्ध धातु कौन हुआ हाँ आस होगा लीट में से होगा सिच ये सब अर्ध धातु की पर में अर्ध धातु की विवक्षा होने पर आयादय विकल्प से होंगे एक पक्ष में आय होगा एक पक्ष में आय नहीं, नहीं होगा दो प्रकार बन जाएगा अर्ध धातु का विवक्षायाम आयादयो वा श्यो अभी गुप धातु का गोपाय बन जाता है लीट में दो रूप बनेगा एक आय होकर के गोपाय अग्र लीट आएगा और एक गुप के अगर आएगा गुप अगरे लेट आया आने पर अभी कहे काश्याने का आम वक्तव्य <laughs> काशी और अनेका धातु से आम कहना चाहिए काश धातु ए काशी शब्द एक शब्द कुत्सायाम अब कोई धातु में अनेक अच हो तो तो अच वाले धातु हो तो उसे आम कोना चाहिए आम के मकर की संज्ञा के सूत्र से संज्ञा प्राप्त है यदि मकार की संज्ञा हो जाएगा उसको मित कहा जाएगा मित होगा तो क्या होगा मृदच अंत्यात पर अंत्योच के पर्व हो जाएगा लिटी आस का राम विधान मत्स्य ने तुम। एक आस धातु है आस उपवेशन में बैठने करते मैं दया या सचय के सूत्र है क्या सूत्र उसमें आस धातु से आम होता है और काश धातु से भी आम होता है काश धातु से आम करने के लिए कोई क्या है कोई सूत्र बातिक क्या का काशी के निर्देश कर दिया काशी काश कास से भी आम विधान किया आश से भी आम विधान किया अच्छा कास धातु के विचार करो कासी में इकार इके निर्देश कास धातु आम यदि मकर गीत संज्ञा करेंगे मित होगा तो मृतो अंत्या कितना अच्छे आ कास में अंतिम से अच्छा कौन है ओया या आ कौन ओ है क्या ऐसे अचे अच्छा? आ ओ नहीं कुछ लोगों को आ नहीं बोल पाते इन्हें तो अ को कहेंगे आ नहीं आता है अ और आ में भेद है ये अ है आ है राम म क्या गया अंत में क्या ओ या आ बना कोई अः रामा रामा कृष्णा काश और आस धत् में एक ही ओछे उसके आगे यदि आम होगा काश के आ आके के आम आम कहा गया आ के आके के आ होगा आस के कहाँ होगा आम आके आगे आ होगा आके आगे आ होगा तो कैसे तो लगेगा अकस्मा दीर्घन से क्या रूप बनेगा काश आके आगे आ करेंगे तो पहले क्या था आश काश था और वार्तिक से आ, आम करने पर वो भी काश को काश हो गया दया या ससुर से आज से आम करेंगे तो आज को तो क्या परिवर्तन हुआ तो आम विधान व्यर्थ होता है यदि मैं आम के मकर की संज्ञा होती मीत होता तो मृद चुन पर लगता तो काश धातु से के आम आस धातु से जो आम विधान किया गया व्यर्थ तो हो जाता विधान व्यर्थ नहीं हो सकता है विधान को सार्थक करने के लिए क्या मानना पड़ेगा आम के मकार की संज्ञा नहीं है यदि मकार की संज्ञा हो तो मित होगा मित हो तो मृत संत्या पर लगेगा लगेगा तो आज से आम करें तो क्या रूप बन जाएगा और कहा से आम करें तो क्या बनेगा कोई रूप भेद हुआ रूप व्यर्थ हो गया आम विधान लिट्टी देखो आस कास और आम विधान आम मत्स्य नेतम लिट्ट लकार पर रथ आस और काश धातु से आम विधान किया गया यदि आम के मकार इस संज्ञा करेंगे आस और काश से आम विधान व्यर्थ हो जाएगा क्योंकि आस से आम करे तो कुछ नहीं हुआ काश से आम करो तो कुछ नहीं जैसे पहले था इसलिए क्या सिद्ध हुआ इस क्या निश्चित हुआ आम के मकार की इस संज्ञा नहीं होगी इतना इत, इतने संज्ञा नहीं उनसे क्या होगा काश के आगे आम आएगा यदि मकर की संज्ञा नहीं हो तो आम को मित्र कहेंगे या काश को मित कहेंगे आम को मित्र नहीं कहेंगे मकर की संज्ञा नहीं है तो आम मित नहीं है तो मृदा चुन क्या पर लगेगा तो काश के आगे आम आ जाएगा तो क्या बनेगा कास आम आश के आगे आम हो जाएगा तो आसाम अभी आम व्यर्थ हुआ ऐसे मकर ईत संज्ञा नहीं होने से ये जो आम हुआ इसके मकार ईत संज्ञा केवल आसकास के लिए नहीं जहाँ आम होता है काशी अनेकाच आम वक्तव्य हो अने धातु से जहाँ कहाँ आम विधान होगा मकार की इत संज्ञा नहीं होने से मृदस त्याग पर हो, नहीं लगेगा तो अनेकाज आज गोपा यातु क्या धातु है कितने अच्छे तीन आँच है अनेक आम हो जाएगा आम हो जाएगा तो क्या धातु बन जाएगा गोपाए आम हो जाएगा गोपाए अगर आम गोपाए अगरे आम आगे पीछे तो लगेगा <coughs> हाँ अभी नंद धातु ब्रज धातु का रूप लिखना उत्तम से एक जन नंद और ब्रज दो धातु का एक लकार क्या एक रूप एक लकार का एक रूप उत्तमपुर से लिखना क्या धातु है नंदेर बाजा कल हो गया था ना न समुद्र समझा बहुत थोड़ी ओमतावसा ने